ano shut talk kahe kabir deewana talks on the, the songs of kabir number 8 jo ab ke pritam mile karu nimikh nanyaara अब कबीर गुरु पाया मिला प्राण प्यारा जो अबके प्रीतम मिले ये शब्द बड़े अनूठे इनका अर्थ कबीर कहते हैं कि जो अबके प्रीतम मिले वो कहते हैं कि मिले तो तुम पहले भी हो गए मेरे अनजाने मिले मिलते तो तुम पहले भी रहे होगे क्योंकि तुम्हारे बिना जीवन कहा बहे तो तुम पहले भी मेरी सांसों में होोगे लेकिन मैं सोया था आए तो तुम बहुत बार मेरे द्वार पर होोगे क्योंकि कैसे तुम मुझे भूल सकते हो मैं तुम्हारा ही हूं कितना ही दूर भटक गया हो तुमने छाया की तरह मेरा पीछा किया होगा लेकिन मुझे तुम्हारी पहचान न न मालूम कितने रूपों में तुम आए होगे मैंने रूप तो देखे लेकिन तुम्हें न देख पाया फूल में तुम हंसे हो मुझे दिखाई ना पड़ा मैं अंधा था वृक्षों में तुम खिले हो मैं गाफिल था मनुष्यों की आंखों से तुमने झांका होगा मेरी तरफ लेकिन मैंने सिर्फ समझा कि मनुष्यों की आंखें इसलिए कबीर कहते हैं जो अब के प्रीतम मिले वो ये नहीं कहते कि मिलन कोई पहली दफा होने वाला है वो ये नहीं कहते कि मिलन नया है हम हो ही नहीं सकते बिना परमात्मा के हमारा होना वही है जिससे मछली नहीं हो सकती बिना सागर के पैदा होती सागर में जीती सागर में मिटती सागर में ऐसा हम परमात्मा के सागर में चेतना की मछली परमात्मा का सागर चेतना हो नहीं सकती परमात्मा के बिना हम चेतन हैं तो ये तो नहीं कहते कबीर कि ये पहली दफ़ा मिलना हो रहा है कहते हैं मिलना तो बहुत बार हुआ होगा लेकिन मैं बेहोश मैं सोया मैं गाफिल मैं नशे में धुत पड़ा रहा तुम आए होगे वो क्षमा करो उन भूलों को जो अब के प्रीतम मिले लेकिन अब एक बात पक्की है कि इस बार अगर मिलना हुआ अगर अब तुम्हें पहचान पाया कहीं भी किसी भी चांद थारे के पास तुम्हारी छाया दिख गई तो पकड़ लूंगा आप छोड़ूंगा ना करूं निमिख नारा अब एक क्षण को भी तुमसे अलग ना हो सकूंगा अब तुम्हें अलग ना करूंगा अब मैं तुम्हारी छाया बन जाऊंगा अब कबीर गुरु पाइया और अब भरोसा है क्योंकि गुरु मिल गया अब डर नहीं है अब तुम ज्यादा दिन ना बच सकोगे अब तुम कितने ही छिपो छिपा ना पाओगे कितने ही अवगुंठन धरो कितने ही घूंघट पहनो अब कबीर गुरु पाइया अब मैं अकेला नहीं हूं अब कोई है जो तुम्हें पहचानता है और साथ है और कोई है जिसकी भली भांति पहचान है और जिसे तुम धोखा नहीं दे सकते और जिससे तुम छिप नहीं सकते अब वो साथ है अब मेरा हाथ किसी के हाथ है अब कबीर गुरु पाइया मिला प्राण प्यारा अब तुम कितनी देर बचोगे गुरु के मिलने में ही तुम मिल ही गए करीब करीब मिल गए यात्रा पूरी होने के करीब है अब गुरु पाया मिला प्राण प्यारा अब प्राण प्यारा मिल ही गया समझो कि मिल ही गया गुरु मिल गया कि परमात्मा का द्वार मिल गया गुरु मिल गया कि गुरु द्वारा मिल गया गुरु मिल गया कि सहारा मिल गया अब हाथ किसी ने संभाल लिया अब तुम अंधेरे पर नहीं भटक रहे हो अब तुम यूं ही अंधेरे में नहीं टटोल रहे हो कोई है जिसकी आंख खुली है जो परिपूर्ण रोशनी में जी रहा है जो अब के प्रीतम मिले करू निमिख नन्यारा, अब कबीर गुरु पाया मिला प्राण प्यारा गुरु को पा लिया सार में परमात्मा को पा लिया इसलिए तो गुरु की इतनी चर्चा इस देश में चलती रही है जैसे गुरु के बिना कुछ भी ना हो सकेगा जैसे गुरु के बिना कोई उपाय नहीं गुरु इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया इस देश में जिन्होंने भी पाया सदा गुरु के द्वार से पाया गुरु की आंखों से झांक के पाया गुरु के हाथों से छू के पाया गुरु के हृदय में धड़क के पाया जो अब के प्रीतम में लें करू निमिख न न्यारा अब कबीर गुरु पाया मिला प्राण प्यारा आज इतना